सर वो रूही को जानवी मैडम ने अरेस्ट कर लिया वो रूही को अपने साथ लेकर चली गई क्या क्या बकवास कर रहे हो और तुम लोग क्या कर रहे थे खड़े खड़े उसका मुंह क्यों देख रहे थे कुछ होता भी है तुमसे एक लड़की तक नहीं संभाल पाए विक्रांत ने हर्षित को बुरी तरह फटकारते हुए कहा लेकिन जैसे उसने लड़की संभालने वाली बात कही तुरंत ही उसे एहसास हुआ की उसने गलत जगह पर और गलत टाइम पर इस सेंटेंस का चुनाव कर लिया है अब तो उसके सामने खड़ी लड़कियाँ विक्रांत को और घिनोनी नजरों से देखने लगी सर हम लोग रोक रहे थे लेकिन उन्होंने कहा की उनके पास हेडक्वार्टर का ऑर्डर है तो फिर इस वजह से हम भी उन्हें रोक नहीं पाए हरचित ने लाचारी खड़ी लड़कियों की तरफ नजरे की तो पता चला की वो सब उससे बहुत बुरी तरह से घूर रही थी हेलो हाय हाय विक्रांत ने फोन कट करके अपनी जेब में वापस रख लिया और फिर काफी नर्वस होते हुए बोलने लगा आई एम सॉरी गलती से यहाँ चलाया अचानक से उन लड़कियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया उन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी अब जाकर विक्रांत ने नोटिस किया कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि कुछ मेल टीचर्स भी खड़े थे इन सभी लोगों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखा था अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि इस वक्त वो बाथरूम में नहीं बल्कि स्कूल के स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में खड़ा है और यहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी थी वो सब स्विमिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए आई हुई थी ये सब यहाँ चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदलने के लिए आई हुई थी लड़कियों की सुनकर यहां पर के खड़े हो गए तो तो यही पर खड़ा था दरअसल जब विक्रांत ने उन लड़कियों को चिल्लाते देखा था तो उसके दिमाग में काफी चीजें चलनी शुरू हो गई थी पहले तो वो खिड़की जिससे होकर वो यहाँ अंदर आया हुआ था उस खिड़की में लगी जर्जर लोहे की छड़ फिर वो जर्जर लोहे का दरवाजा फिर कॉरिडोर फिर आगे आगे जाकर पानी गिरने की आवाज ये सब चीजें मानो विक्रांत को कुछ सिग्नल दे रही थी अब उसे शायद डुप्लीकेट टास्क का असली मतलब समझ में आ चुका था इसी वजह से वो यहाँ से भागकर कहीं गया नहीं उसने तुरंत ही अपना आईडी कार्ड निकालकर इन लोगों को दिखाते हुए कहा गलत समझ रहे हैं दरअसल मैं यहाँ एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ था आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए इतना कहते हुए विक्रांत दो कदम पीछे चला गया उसने तुरंत ही लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया जो के पीछे की पीछे ये, ये आदमी शायद रूम के रास्ते से होकर यहाँ कॉरिडोर तक आया हुआ था उसकी उम्र तकरीबन पचास या पचपन साल रही होगी उसके हाथ में इस वक्त कई सारे इक्विपमेंट भी थे जिसमे एक दो कैमरे भी थे विक्रांत ने अचानक से इस दरवाजे को खोल दिया था ऐसे में वहाँ छिपा हुआ अधेड़ भी काफी डर गया था डर के मारे अपने चेहरे को हाथ से ढक रहा था हालांकि फिर भी वो अपना चेहरा पूरी तरह से छुपाने में कामयाब नहीं हो सका वहाँ मौजूद टीचर्स ने तुरंत ही पहचान लिया कि ये आदमी स्कूल का सफाई कर्मचारी है जिसे की अभी कुछ दिन पहले ही नौकरी पर रखा गया है तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो एक टीचर ने उसकी तरफ गुस्से उस ऐसी भरी निगाहों से देखते हुए कहा मैं बताता हूँ रुकिए विक्रांत ने अभी भी अपने हाथ में अपना आई कार्ड ले रखा था उसने टीचर की तरफ देखते हुए कहा दरअसल बात यह है कि मैं आपके स्कूल के पास से गुजर रहा था तभी मेरी नजर आपके स्कूल की बाउंड्री वॉल पर पड़ी बाउंड्री वॉल बहुत छोटी थी तो मैंने वहां पर देखा कि यह आदमी बाउंड्री वॉल फाँद अंदर आ रहा था फिर मुझे लगा कि शायद ये यहाँ पर चोरी करने के इरादे से घुस रहा है फिर मैं भी तुरंत इसके पीछे पीछे यहाँ चला आया लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यह सलाह यहाँ छुप इतनी गिरी हरकत करेगा ये ये सब कैमरा है ना एक फीमेल टीचर ने इस आदमी की तरफ उंगुली दिखाते हुए कहा शर्म नहीं आती तुम्हें यहाँ बच्चे आते हैं छोटी छुड़ छोटी है नहीं आती बच्चों के टॉयलेट में कैमरा लगा रहा था टीचर ने भी अभी स्विमिंग सूट ही पहन रखा था शायद वो ही इन बच्चों को स्विमिंग सिखाती थी उसने आगे बढ़कर उस अधेड़ के मुंह पर एक जोरदार चाटा भी जट दिया डर के मारे वो अधेड़ अपना सिर नीचे करके खड़ा रहा उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी मारो साले गो पागल है ये नाली का कीड़ा बाकी के की टीचर्स ने भी गुस्से से उस आदमी को देखते हुए कहा सब के सब उस आदमी को घेर कर उसे पीटने लगे विक्रांत ने अब जाकर राहत की सांस ली और वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागता हुआ गया किसी तरह से वो भीड़ से निकलकर बाहर आ गया बाहर आने के बाद उसने तुरंत ही एक टीचर को साइड में ले जाकर कहा देखो सर ये आदमी बचने ना पाए अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ बहुत इम्पोर्टेंट के पर काम कर रहा हूँ सो मैं अभी इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता आप लोग यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल करके इसके खिलाफ एफआईआर कर दो और इसको अंदर करवाओ और एक चीज मेरा नाम कहीं बाहर नहीं आना चाहिए आप लोग पुलिस से कह देना कि आपने खुद ही इसे बच्चों के बाथरूम के बाहर अरेस्ट किया है समझ रहे हैं न मेरे पास टाइम नहीं है न हाँ। उस टीचर ने विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों ऐसी देखते हुए कहा हाँ हाँ समझ गया समझ गया विक्रांत तेजी ऐसी वहाँ ऐसी भाग स्कूल के फ्रंट गेट ऐसी होते हुए बाहर निकल आया बाहर आने के बाद वो दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और बिना एक सेकंड की देरी किए ही वहां से निकल गया दरअसल विक्रांत के यूं भागने के पीछे कारण कुछ और नहीं बल्कि उसे खुद के पकड़े जाने का डर था उसे लग रहा था कि अगर कहीं किसी ने उसके ऊपर ये शक जाहिर कर दिया कि वो भी उस अधेड़ के साथ मिला हुआ है तब तो फिर उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी इसीलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से दफा हो जाना चाहता था ताकि किसी के मन में ये सवाल भी ना उठे विक्रांत गाड़ी लेकर तुरंत ही वापस ऑफिस के लिए निकल पड़ा रास्ते में ही उसने हर्षित के पास फोन मिला दिया हाँ हर्षित अब बताओ तुम लोग एक लड़की भी नहीं संभाल पाए मैंने तुम लोगों को समझाया था ना कि अगर मेरे न रहने पर जानवी यहाँ आए तो फिर किसी भी कीमत पर उसे रोहित तक नहीं पहुँचने देना हाँ सर लेकिन लेकिन, लेकिन, लेकिन जानवी के साथ हायर अपनी पूरी टीम थी हर्षित ने सख जाते हुए विक्रांत को बताया और उन लोगों ने हमारी कुछ नहीं सुनी स्की समझती क्या है ये अपने आप को मैं देखता हूँ साली को रुको इसको मैं रास्ते पर ला दूंगा इस बार विक्रांत ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा अच्छा अच्छा उसका क्या हुआ मोहसिन का कुछ पता चला अरेस्ट हुआ क्या विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया नहीं सर हर्षित ने थोड़ा निराश होते हुए कहा इंस्पेक्टर पांडे ने ही हम लोगों को रोक दिया और अपनी टीम को भी वापस बुला लिया उन्होंने हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया की बिना लखनऊ पुलिस के अनुमति के अब इस केस पर कोई काम नहीं करेगा क्या सारा हो क्या रहा है ये सब जानवीर जी कर नहीं है इसको मैं छोड़ूंगा नहीं अब पहले इस हराम से निपटूंगा तभी मैं केस पर आगे काम करूंगा बहुत दिमाग खराब कर लिया है इस चमगादड़ ने विक्रांत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा अभी मुंबई से ऑर्डर आयेगा अब इसके लिए एक, एक हरचंद ने डरते डरते कहा वो इस वक्त विक्रांत के आगे मुंह खोलने से भी डर रहा था बोलो अब क्या बचा है जो कुछ है बताओ जल्दी विक्रांत ने गुस्से ऐसी भरे लहजे में कहा सर वो जानवी के साथ डिविजन चीफ मैडम ही आई थी उन्होंने ही रूही की कस्टडी ली है और सर सर उन्होंने ही शायद लखनऊ हेड क्वार्टर को फोन करके इंस्पेक्टर पांडे को रोका है और हम लोगों को भी काम करने का ऑर्डर दिया है हर्षित ने डरते डरते विक्रांत को बताया क्या ये कैसे हो सकता है डिवीजन चीफ मैडम ने वो भला ये सब क्यों कर रही है ये सुनकर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो डिजन चीफ मैडम भला जान्हवी की मदद क्यों कर रही है सर यही बात तो हम लोग भी आपस में कर रहे थे डिविजन चीफ मैडम तो आपकी रिलेटिव है तो फिर वो जान्हवी की मदद क्यों कर रही है हर्षित भी इस बात से हैरत में था वही रूही को लेकर गई है और फिर उन्होंने ही ये इन्वेस्टिगेशन भी रुकवाई है लखनऊ पुलिस और स्पेशल टीम दोनों को उन्होंने ही रुकने का ऑर्डर दिया है पहले तो विक्रांत को समझ में नहीं आया कि आखिर डिवीजन चीफ मैडम ऐसा क्यों कर रही है लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे कुछ समझ आया उसे इन सब के पीछे कुछ और ही मकसद समझ में आया विक्रांत किसी तरह से अपने गुस्से को काबू करने लगा फिर उसने गुस्से को संभालते हुए कहा हर्षित मुझे जो लग रहा है वो ये है की इन सब के पीछे जरूर कुछ न कुछ छुपा हुआ मकसद है फिर ने आगे कहा देखो ऐसा है मैं अभी तुरंत लखनऊ हेडक्वार्टर जा रहा हूँ वहाँ मैं हायर एप से मिलकर ये मैटर सॉल्व करता हूँ लेकिन तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग काम नहीं रोकोगे मोहसिन हसन मुझे किसी भी हालत में चाहिए जितनी जल्दी हो सके उसे अरेस्ट करो जो करना पड़े करो लेकिन मुझे मोहसिन हसन चाहिए किसी भी कीमत आरोप लेकिन सर वो जो ऑर्डर है ऊपर से हर्षद ने सकते हुए विक्रांत से कहा ऑर्डर की माँ की आंख तुम सब छोड़ो उसको मैं ठीक कर दूंगा सब अभी सबसे इम्पोर्टेंट है मोहसिन खान को पकड़ना विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा सो जितनी जल्दी हो सके पकड़ो साले को उसको पकड़ने के बाद तुम तीनों को मेरी तरफ से 50 पचास हजार का इनाम लेकिन अगर नहीं पकड़ पाए तो तीनों का हाथ काटकर तुम लोगों को भी सिर काटने वाले मर्डर केस का विक्टिम बना दूंगा सर सर अचानक से फोन पर हर्चित की हड़बड़हट हड़ से भरी आवाज़ सुनाई पड़ी चूंकि हर्षित स्पीकर पर फोन रखकर बात कर रहा था ऐसे में हर्ष भी बगल में बैठकर सारी बातें सुन रहा था सर आप हाथ काट कर विक्टिम बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें तो विक्टिम का सिर काटा गया था फिर हम अपना हाथ कटवाकर सिर काटने वाले केस के विक्टिम कैसे बनेंगे